गीता ईश्वर के के रूप ग्रहण पांच हेतु पूछा जा सकता है कि निराकार निर्गुण तत्व क्या आकार और गुण को स्वीकार कर नरदेह धारण कर सकता है इसका उत्तर भक्त शास्त्र देता है और कहता है हाँ जब श्री रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा कि वह निर्गुण निराकार अपने को साढ़े तीन हाथ के शरीर में कैसे सीमित कर सकता है तो उन्होंने कहा जो ईश्वर सारे संसार की रचना करता हुआ असंख्य रूपों की सृष्टि करता है क्या वह अपने स्वयं के लिए एक रूप का निर्माण नहीं कर सकता यदि ईश्वर को सर्वसमर्थ मानते हो तो उसका एक रूप ग्रहण करना भी तो उसी सामर्थ्य के अंतर्गत आता है यदि पूछा जाए कि वह रूप क्यों ग्रहण करता है तो उसका उत्तर प्रस्तुत श्लोकों में दिया गया है यहाँ पर विचार के अवतरित होने के पांच कारण बताए गए हैं पहला धर्म की ग्लानी दूसरा अधर्म का अभ्युत्थान तीसरा साधुओं की रक्षा चौथा दुष्कर्मियों का विनाश और पांचवा धर्म का संस्थापन इनमें प्रथम दो कारण उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया है कि ईश्वर कब अवतार लेता है शेष तीन कारण ईश्वर के अवतारण अवतरण का हेतु प्रदर्शित करते हैं भगवान कृष्ण यहाँ जो धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान कहते हैं तो इनमें से एक ही कारण बताने से क्या नहीं हो सकता था ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है इतना कहना ही तो पर्याप्त था कि धर्म की ग्लानि होने पर मैं अपने को प्रकट करता हूँ इसका उत्तर यो कह कर दिया जाता है कि धर्म की ग्लानि तो न्यूनाधिक सब समय बनी रहती है पर सभी समय तो ईश्वर अवतार नहीं लेता लेकिन जिस समय अधर्म बहुत बढ़ जाता है और धर्म को दबा देता है तब ईश्वर के अवतरण की आवश्यकता होती है अधर्म का उत्थान यह सूचित करता है कि धर्म की ग्लानि कितनी मात्रा में हुई न तो केवल धर्म की ग्लानि ईश्वर को रूप लेने के लिए बाध्य कर सकती है और न केवल अधर्म की वृद्धि ही पर जब ये दोनों कारण मिल जाते हैं और धर्म अधर्म के द्वारा दबा दिया जाता है तब ईश्वर को आने के लिए विवश होना ही पड़ता है श्वेता युग में रावण का उत्कर्ष अधम का उत्थान सूचित करता है और महाराज दशरथ तथा अन्य मुनिगण धर्म की ग्लानी प्रदर्शित करते हैं दशरथ धार्मिक तो थे पर कई कई रूप काम के आगे उनके कुछ न चली विश्वामित्र विद्याएं तो सब जानते थे पर स्वयं उनका उपयोग न कर पाने की व्यवस्था उनके जीवन में विद्यमान थी ऋषि मुनिगण धार्मिक तो थे पर राक्षसों से वे दबे हुए थे यह धर्मग्लानी का उदाहरण है इसी प्रकार द्वापर युग में कंस दुर्योधन शक्नी ये सब अधर्म की वृद्धि के उदाहरण हैं तथा भीष्म, द्रोण, भीष्मित्राष्ट्र आदि धर्मग्लानी के जब ये दोनों कारण एक साथ जुड़ते हैं तब ईश्वर को बाध्य होकर रूप धारण करना पड़ता है 120 भक्त द्वारा ईश्वर को नीचे उतारना ईश्वर अवतरित होकर साधुओं की भक्तजनों की रक्षा करते हैं भक्तों की रक्षा का अर्थ है उनकी भावनाओं की रक्षा करना साधु नाम का तात्पर्य केवल सन्यासियों से नहीं है बल्कि भक्तजनों से भी है भक्तों की भावना जब तक बनी रहती है वे सुरक्षित रहते हैं भक्त अपनी भावना की डोर से भगवान को बांध नीचे उतारते हैं जैसे संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका जिसका अर्थ है सीढ़ी सीढ़ी कहीं पर इसलिए भी तो लगाते हैं कि उसके सहारे नीचे के ऊपर जाया जाए भक्त ने उस सर्वव्यापी अरूप ईश्वर से कहा प्रभो हम आपको पाना चाहते हैं भगवान ने उत्तर दिया मुझे पाना चाहते हो तो साधना की वह सीढ़ी लगी हुई है उसके सहारे चढ़कर मेरे पास आने की चेष्टा करो जब तुम नाम और रूप को लाघ लोगे तो मुझसे मिल जाओगे भक्त इस पर बोला महाराज देखिए मैं अकेला ही तो आपको पाना नहीं चाहता मेरे साथ के ये सब लोग भी तो आपको पाना चाहते हैं आपने हमें सीढ़ी तो दिखा दी पर सीढ़ी के सहारे चढ़कर आपको पाने में हम सबको कितना समय लगेगा यह बता सकते हैं भगवान बोले सो तो भक्त मैं नहीं बता सकता भगवान को डर लगा कि यदि मेरे मुंह से बात निकल गई कि मैं तुम लोगों को इतनी अवधि में प्राप्त हो जाऊंगा तब तो मैं बन ही जाऊंगा। ऐसा सोच वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तब भक्त ने कहा प्रभु यदि मैं यह बता दूं कि आपसे हम सब एक साथ कैसे मिल सकते हैं तो आपको फिर वह करना ही पड़ेगा यदि आपको यह शर्त स्वीकार हो तो आपको जो उत्तर नहीं सूझ रहा है वह मैं बता दूं। लाचार होकर ईश्वर को भक्त की बात माननी ही पड़ी तब भक्त बोला प्रभु जहाँ कहीं सीढ़ी लगाई जाती है तो जैसे नीचे का आदमी उसके सहारे ऊपर जाता है वैसे ही यह भी तो संभव है कि जो व्यक्ति ऊपर हो वह सीढ़ी के ही सहारे नीचे आ जाए भगवान बोले हाँ यह सही तो है भक्त तब बोल उठा तब तो महाराज देखिए हम सब के सब हैं नीचे और आप अकेले हैं ऊपर तब आप ही उन सीढ़ी के जरिए नीचे क्यों नहीं आ, उतर आते जिससे हम सब आपको एक साथ पा जाए और ईश्वर इस तर्क के कारण ही हो जाते हैं वे सीढ़ी के सहारे नीचे उतरते हैं यही ईश्वर का अवतरण है